नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से युवराज सोनी जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से युवराज सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं युवराज सोनी मध्य प्रदेश बढ़वान जिले पानसमल से, से हूँ और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे अपने अबू रोड पे मधुबन में, में आया हूँ यूथ कल्चर कार्यक्रम के लिए यहाँ आया हूँ और मेरे जो अनुभव रहे हैं वो काफ़ी रोचक रहे हैं मतलब कुछ जो मेरे डाउट्स थे ख़ास करके नकारात्मक लोगों को कैसे डीलिंग करना है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में मतलब जो कोई अगर अपने आप को कैसे राजयोग के जो गृहस्य हैं कि राजयोग से हम अपने आप को बाहरी परिस्थिति से स्थिति को कैसे बचा सकते हैं वो हम कैसे रोकें बाहर की चीज़ों को अपने अंदर आने से ये मैंने इसमें सीखा और मैंने अनुभव किया कि यहाँ की हम अगर हम सुबह प्रातः जल्दी उठ के अगर प्रतिदिन यूँ तो उठते ही हैं लेकिन प्रतिदिन थोड़ा और जल्दी उठ के प्रतिदिन ध्यान वगैरह करें तो हम अन्य बाहरी चीज़ों से बच सकते हैं साथ ही मैं इसमें एक और अनुभव अपना जुड़ना चाहूँगा कि मैं पहले से अपना एक मेरा फेद था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है इस संदर्भ में एक अपना रोचक अनुभव शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हर कोई यही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी परिस्थिति आए कुछ भी आ जाए हमें विचलित नहीं होना है जो भी होगा अच्छा होगा ये ईश्वर पर आस्था रखते हुए हमें काम करना चाहिए तो इसमें एक मैं अपना अपने साथ घटी घटना का अनुभव शेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ में कि मेरा ट्रांसफ़र मैं पहले इंदौर में पोस्टिंग थी और मैं विथ फैमिली वहीं रह रहा था अपने घर में नया मकान बनाया था और अचानक मेरा ट्रांसफर इंदौर से सवा दो सौ किलोमीटर पंचसम्बल में हो गया मैं और मेरे परिवार वाले के लोग बोल रहे थे कि बोले आ, अरे यार बहुत समस्या होगी कहाँ इतनी दूर हो गया आ, पर लेकिन मेरा ये मानना था ठीक जो भी हुआ अच्छा ही होता है और अच्छा ही हुआ होगा मैंने कहा अभी अपने को नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि हम उतना दूर तक नहीं देख पा रहे कि अच्छा है कि गलत है हमें लग रहा है कि गलत है पर लेकिन आ, हो आ, होता है। सही जो भी होता अच्छा ही करता है भगवान कभी गलत नहीं करते जो कि अपन गलत नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आ, तो फिर मैंने वहाँ पाँच ज्वाइन किया मैं वहाँ रहा एक महीना दो महीने रहा और आ, फिर मैंने अपने परिवार को भी बुला लिया कुछ दिन बाद बस मैंने जैसे ही परिवार को बुलाया उसके पंद्रह दिन के बाद जहाँ मैं इंदौर का घर था वहाँ के बाथरूम की पूरी छत गिर गई और वो हमको जब मेरे साले साहब वगैरह वहाँ चाबी लेके गए उनने बताया कि बोले आपके बाथरूम की छत जो इसको यूज़ करते थे हम पूरी गिर गई है तो तब मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देखो मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है देखिए अपन वहाँ अगर वहाँ रहते मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता तो मैं आप पापा मम्मी या बच्चों कोई ना कोई उस बाथरूम को हमेशा वही बाथरूम यूज़ करते थे हम लोग नॉर्मली दूसरे बाथरूम यूज़ नहीं करते थे और उसी की गिरी तो ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच के हमारे लिए हमारा ट्रांसफ़र किया था ताकि हम यहाँ नहीं रहे कुछ अनहोनी होनी थी उस घटना होने से बचाने के लिए ईश्वर ने किया तो इसलिए जब भी कोई ऐसी घटना घटे जो अपने अनुरूप ना हो या कुछ भी ऐसा हो तो उसको सहज रूप से स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है और अच्छे के लिए ही करता है युवराज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और श्यकर्ताओं हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कई बार चीज़ें जो है हमारे विचारों में नहीं होते और हम लोग उन चीज़ों को नहीं सोच पाते लेकिन ईश्वर उन चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है और जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वर की देन है और वो हमारे लिए देश्ट देता है तो युवराज जी का अनुभव यही कहता है कि ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा करता है चाहे परिस्थिति आगे पीछे हो ट्रांसफर की हो या दूरी की हो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रहस्य छुपा है जो बाद में हमको पता चल जाता है शुरुआत में जब हम लोग को वो चीज़ें आती हैं हमारे सामने तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कम्फर्ट जोन से हम लोग कहाँ फिर अनकम्फर्ट जोन में जा रहे हैं लेकिन चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ होता है इसी कहा जाता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुना करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि युवराज जी आप बैंक में काम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की बातें होती हैं आजकल जो नए टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं पहले तो हम लोग जैसे स्लिप भरना और ये करना आजकल जो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपने जो चेंजेस देखा है और उससे क्या क्या चीज़ें कौन सी नई चीज़ें हैं जो हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए मैं आजकल जो बैंकिंग सेक्टर में देखता हूँ आजकल मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ग्रामीण शाखाओं में जब पोस्टिंग रही है तो बहुत से लोग थोड़ी अनभिकता की वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत से टेक्नोलॉजिकल इनिश्यूट हुए हैं पर लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अनभिक होते हैं और या उन चीज़ों को अपनाने से डरते हैं तो मेरा अनुरोध है लोगों से कि उन चीज़ों को अपनाएं जैसे इसमें एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम अगर हमारा खाते में अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड होगा तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जीवन की आसान हो जाएगी जैसे अगर हमारा मोबाइल नंबर खाते में रजिस्टर्ड है तो हमें जब भी कभी ऐसा लग रहा है कि हमें बैलेंस चेक करना है या बैलेंस इंक्वायरी करनी है मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा चूँकि बैंकों में आजकल बहुत रश हो गया चूँकि सारी चीज़ें बैंकों से जुड़ गई और शाखाओं में आ, संख्या सामान्य इनकी बढ़ गई है तो वहाँ रश बहुत होता है उतना समय वेस्ट ना करते हो घंटों दो दो तीन तीन घंटे लोग सिर्फ अपनी पासबुक एंट्री कराने के लिए खड़े रहते ताकि वो बैलेंस जान पाए कि उनका पेमेंट आया कि नहीं आया अगर उनके अगर उनके खाते में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो एक तो सबसे पहले अगर खाते में कोई पैसा आएगा सैलरी आएगी या कोई पैसा कटेगा तुरंत मैसेज आ जाएगा इसके बाद भी अगर उनको कोई डाउट है कि भाई आज मेरे खाते में कितना बैलेंस है मुझे क्या उनको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो झट से एक नंबर है उस हर बैंक अपना एक रजिस्टर्ड नंबर होता है उससे आ, उस पर मिस कॉल दे दें तो बैलेंस आ जाएगा उसी से एक और मिस कॉल उसी तरह का नंबर होता है मिस कॉल दे दें तो मिनी स्टेटमेंट मिन आ जाएगा आपके खाते का आपके मोबाइल पर तो एक बहुत सामान्य इसी प्रक्रिया मिस कॉल देना और रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो या मैसेज कर दे तो इससे आपके बहुमूल्य समय बचेगा आप उस बीच में आप और कुछ अच्छा काम कर सकें साथ ही आजकल लोग एटीएम का उपयोग सिर्फ पेमेंट निकालने के लिए नहीं इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं एटीएम से आप पेमेंट निकालना फंड ट्रांसफ़र कहीं से परचेसिंग और आप इंटरनेट बैंकिंग किसी के फॉर्म वगैरह भरना ये सारे काम एटीएम से कर सकते हैं आप सिर्फ पैसे निकालने की मशीन नहीं और उसको साथ में ब्रांच में भी पी ओस लगी होती है वहाँ से भी आप पेमेंट निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपके खाते में अगर आधार नंबर जुड़ा हुआ होगा तो की ओर बैंकों की जो है स्टेट बैंक हर छोटी चूंकि हर जगह शाखा नहीं खोल सकते हर छोटी छोटी जगह पर हर कस्बे में हर गाँव में शाखा नहीं हो सकती मान लो तहसील में एक या दो जगह बड़े कस्बे हैं वहाँ शाखा होती है किंतु स्टेट बैंक के कियोस्क हर बड़े जगह में जहां 2000 तक की आबादी है वहां पे स्टेट बैंक के कियोस्क होते हैं वहां कियोस्क ऑपरेटर होते हैं वहां जाके अगर आपका खाता में आधार नंबर जुड़ा है तो आप अपना अंगूठा लगा के अपने खाते से पेमेंट निकाल सकते हैं पेमेंट जमा कर सकते हैं तो ये आपको अपने गांव से या कहीं से भी आके दूर से आप अगर कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और आपको पेमेंट की ज़रूरत है तो आपको वहां किसी ब्रांच में भी जाने की ज़रूरत नहीं किसी कियोस्क ओस भी चले जाएंगे और वहां अंगूठा लगा देंगे देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में आप जाएं और आपको पेमेंट की ज़रूरत है और अगर ए बंद है किसी कारण से तो आप की सेंटर पर जाएँ वहाँ अंगूठा लगाएं शहरी क्षेत्रों में भी कियोस्क सेंटर हैं वहाँ अंगूठा लगाएं अपने खाते से पेमेंट निकालें लें ये बहुत अच्छी सुविधा है अगर हमारा खाता आधार से जुड़ा है आपको ए कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स है और इसका फ़ायदा मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को उठाना चाहिए हर ग्रामीण को उठाना चाहिए हर शहरी को उठाना चाहिए हर जो कोई बाहर मुसीबत में उसको उठाना चाहिए कि मेरा कार्ड खो गया अरे कार्ड खो गया कोई बात नहीं आपका अंगूठा है आपके साथ है आपने आधार जुड़वा लिया आधार की यही खासियत है जी यूरा जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा ये चीज़ें जो है नहीं हो पा रहा है जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये चीज़ें अगर ग्रामीण लोग सीख जाते हैं एटीएम कार्ड यूज़ करना या फिर आधार कार्ड लिंक करना तो इससे बहुत सारी जो है उनकी समस्या हल हो जाएगी जो तीन तीन चार चार घंटा जो है पासबुक एंट्री करने वाली बात आपने बताई वो सारी चीज़ों से ये बच जाएंगे तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के आधार से लोगों को हेल्प मिल रही है वो सारी चीज़ें आपने बताए इसके साथ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ये ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है हम लोग इन चीज़ों को करते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें कॉमन हो गए लोग एटीएम यूज करते हैं सारी बैंकिंग या मार्केटिंग करना हो तो ए कार्ड से करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि कई लोगों का पैसा चला जाता है उनका फिर ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आता है तो कई छोटी मोटी ऐसी दिक्कतें भी आती है तो इससे कैसे बचे सबसे पहले अभी जो आ, इस तरह से जो बैंकिंग एटीएम टी एम वगैरह और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं मैं सबसे पहले एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा सबसे महत्वपूर्ण है कि बैंक कभी भी अपने ग्राहकों को उसके ए कार्ड का नंबर उसका सी नंबर उनका पिन कार्ड नंबर कभी जानने की कोशिश नहीं करता ना फ़ोन करता नहीं ईमेल करता है ना किसी तरह की जानकारी मांगता है और बाय द वे आपके पास ऐसे बहुत से शॉट कॉल आते हैं और हम लोग बता देते हैं और हम अपना बहुमूल्य जो मेहनत की गाड़ी कमाएंगे उसको हाथ धो बैठते हैं तो मेरा एक ही अनुरोध है जिस किसी का भी फोन आया आपके पास कि आपका ए कार्ड ब्लॉक हो जाएगा आपको आपका ए कार्ड नंबर बताइए सी नंबर बताइए या पिंग नंबर बताइए तो आप सिर्फ और सिर्फ एकता ही उस व्यक्ति से कहिएगा सिर्फ इतनी समझदारी करिएगा कि सर मैं बैंक में जाके सब कुछ को ठीक करा लूँगा आप मत परेशान होइए और ऐसे कॉल्स का कोई भी जवाब या ऐसे कोई ईमेल्स का या ईमेल्स का कोई जवाब ना दे इसके अलावा भी अगर आप ऐसा होता कई बार क्या होता है कि आपके खाते से जब आप एटीएम पे एम जाते कई बार लोग घबरा जाते उसमें भी तो उसमें घबराने के बाद नहीं ए टी गए आपने स्वैप किया और आपके पैसे नहीं निकले और आपका मैसेज आ कि आपका पैसा कट गया तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बहत्तर घंटे के अंदर अगर आपके खाते आपने आपके हाथ में पैसा नहीं आया है तो बहत्तर घंटे के अंदर अंदर आपके वापस आपके हाथ में पेमेंट चले जाएगा इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर या आप कहीं परचेसिंग किया और आ, उस समय परचेसिंग तो हो गया उसके बाद भी आपको लगता है कि उसके बाद दोबारा आपके कार्ड से कोई परचेसिंग हुई है आपके पास मैसेज तो तुरंत आ जाता है खाते में नंबर डाला होता है तो आपने खाते से कोई परचेसिंग हुई है या ऑनलाइन कोई परचेसिंग हुई है या कहीं आपका कार्ड घूम गया है तो सबसे पहले तो अपना ए कार्ड उस समय तो अगर घूम गया है तो ब्लॉक करा दीजिए और अगर उससे कोई ऑनलाइन परचेसिंग हो गई है या किसी ने आपके कार्ड का स्वेप करके यूज़ कर दिया है तो उसमें बैंक विदिन ए फोर आवर अगर आपने बैंक में शिकायत रजिस्टर करके आरबीआई का एक, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आप चाहेंगे तो गोल पे मिल जाएगा है ना तो उस पर आप शिकायत कर देंगे अगर चार घंटे के अंदर आपने उस शिकायत दर्ज कर दी है तो आपका भले पैसा कट गया हो वो पैसा आपके खाते में हो आएगा क्योंकि चार घंटे बाद ही वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस आपके खाते से ज़रूर कट जाएगा पर सामने वाली पार्टी को चार घंटे बाद ही अगर ऑनलाइन परचेसिंग हुई है तो सामने वाला मर्चेंट एक्विजेंस है या कुछ हो उसको चार घंटे बाद ही उससे पेमेंट उसके खाते में जाएगा तो अगर आपने चार घंटे में उस शिकायत दर्ज कर दी उस नंबर पे तो आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और रिफंडेबल है तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें चलिए युराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से हम लोग एटीएम कार्ड या फिर ऑनलाइन यूज़ करते हैं जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें सेफ्टी का जो साधन है उसके बारे में युराज जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताया एक तो आप किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड या फिर ए कार्ड नंबर या फिर पासवर्ड जो भी है वो चीज़ें अगर पूछी जाती है तो आप उसे नहीं बताएं और आप बैंक में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में युवराज सोनी हमारे साथ हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आप सुनाए हैं रेड मॉज वन नाइनटी पॉइंट आफ एम सुनते रहो मुस्कुकते रहो चल आज की कीरा मुस्कता है उम्मीदों का जमन आज की रात सुनते रहिए, रहिए, रहिए, गुनगुनाते ओम शांति। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और काफी अच्छी बातें हो रही हैं युवराज सोनी जी हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं और बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं इसीलिए बैंकिंग के बारे में अच्छी जानकारी दे रहे हैं और सेफ्टी का साधन किस तरह से यूज़ करना है वो भी बातें आपको पता चल गए और आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी हमको मिल जाती हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए हैं और इन्हें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो इसे समझने के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझ के एक बार आपको किस तरह से काम करना है किस तरह से पैसा निकलता है ये सारी चीज़ें आप जान लेते हैं तो फिर बाद में आप खुद भी इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार युवराज सोनी जी से बात करते हैं कि जैसे हम लोग बैंकिंग की बात ही कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी समय से आप इस सेक्टर में हैं तो एक छोटा सा हमारे जैसे ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आदिवासी बेल्ट है ये तो मैं चाहूँगा कि छोटे परिवार में बचत कैसे बनाए रखें अच्छा बचत कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सभी आदिवासी भाई बहने के लिए गाइड करें बचत की एक आदत है इसे विकसित करना पड़ेगा सबसे पहले तो अभी वैसे तो जहाँ तक अभी भारत सरकार और सभी बैंकों के प्रयास से हर परिवार में एक व्यक्ति का एक खाता तो खुल ही गया है और नहीं भी खुला है तो आप नज़दीकी शाखा में या आपके गांव के पड़ोस में आ, कोई ब्रांच नहीं है तो आपके गांव के गांव के सराउंडिंग में या में कोई की सेंटर होगा बैंक का स्टेट बैंक का किसी भी जो संबंधित बैंक का तो वहाँ पर जाके अपना एक खाता जरूर खुलवा लें और साथ में वहाँ पे एक हर महीने की या हर हफ्ते की या प्रतिदिन की आपकी जो भी बचत होती है जैसे आप सबसे पहले जो बचत का जो कंसेप्ट है उसमें क्या कहा जाता है कि आप पहले बचाएँ फिर खर्च करें तो जैसे आपकी मान लीजिए आप एक दिन में आप मजदूरी करते हैं दो सौ आपको मजदूरी मिलती है और तो आप उसमें से जैसे आपको आज के सामान वगैरह कुछ खरीदना है या कुछ पारिवारिक काम में तो उसमें से पचास रुपये अगर आज बच रहे हैं आपके तो पचास रुपये आप अपने पास रख लीजिए आज के दिन के या अगर नज़दीक में है वो तो तुरंत भी जमा हो सकते हैं आपके उस खाते में या फिर उसको संभाल के रख लीजिए और हफ्ते में हफ्ते हफ्ते पूरे हफ्ते में पचास रुपये करते छः छः दिन हुए मान लो सात दिन में एक सन्डे हो गया आपका छः पंजे तीस तीन आपके बचत हफ्ते में जाके तीन जमा कर दिए अपने बचत खाते में ताकि आपकी बचत खाते में धीरे धीरे आपकी पूंजी घटी हो आज जब आपको आवश्यकता हो तो उस तरह से आप उसको बचा सकें हफ्ते के तीन सौ रुपये हो तो महीने के आपके हो गए बारह सौ रुपये या पंद्रह सौ रुपये पाँच पंद्रह सौ रुपये हो बारह सौ सु पंद्रह सौ रुपये आपके उस तरह से हो जाएंगे तो ये बारह सौ पंद्रह सौ रुपये आपके सेवी में रखें इसमें से आप इसमें आप उसकी एक आरडी बना सकते हैं क्योंकि सेविंग में अपने को ब्याज उतना अधिक नहीं मिलता है पर सेविंग में ऐसा पैसा रखें जिसकी तुरंत निकालना हो तो निकाल सके तो अपने 1200 रुपए हुए हैं तो उसमें से आप एक काम करें कि हर महीने की 500 रुपए की एक आरडी खोल लें तो हर महीने आपके बचत खाते से पाँच सौ कट जाएँगे और आपको एक आर हो जाएगी और पाँच साल भर की करीब या फिर अपन उसको 12 महीने की कर ली आ, क्या बोलते हैं पाँच साल की कर ली तीन साल की कर ली दो साल की जैसे हमारी आवश्यकता है जैसे 12, 5, साठ तो छः हज़ार साल भर में हो जाए, तो हमें छः हज़ार एक मोस्त हमारे मिल जाएंगी, तो हमारी छोटी छोटी कोई आवश्यकता है कि हमें इस साल दिवाली पे बच्चों को कपड़े दिलाने तो आपके पास पूँजी इकट्ठी हो गई या इस साल हमें दिवाली पे या पोले पर कुछ बर्तन अपने परिवार के लिए खरीदने हैं क्योंकि हम जब मजदूर वर्ग होते हैं तो हमारे पास इतनी पूँजी नहीं होती कि बड़े बड़े छोटे छः हज़ार की राशि भी उनके लिए बड़ी होती है तो छः हज़ार की राशि हम कुछ बर्तन खरीदने हैं या गैस चूल्हा खरीदना है इस तरह की चीज़ें हो कर सकते हैं तो ये एक मुफ्त थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा इकट्ठा होता जाता है यह जैसे हम मजदूर करके तो क्योंकि हमेशा कार्य करते हैं जिसमें कि हार्डवर्क की आवश्यकता होती है रिस्क होती है तो हम अपना बीमा करा सकते हैं तो बीमे की प्रीमियम एकदम भरने की क्षमता नहीं होती मान लो पाँच हज़ार छः हज़ार की कोई प्रीमियम हुई जो बड़ा राशि का बीमा कर रहे हैं तो हम इस तरह से पाँच पाँच सौ दो, दो सौ रुपये तीन तीन सौ रुपये करके हम अपने बीमे की प्रीमियम भी इकट्ठा कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है धीरे धीरे इससे आपकी बचत होगी एक तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा हो रहा है उसमें अगर कोई महीने दो महीने में कोई आवश्यकता है तो उससे निकाल लिया और आपका राशन भरना है तो उससे निकाल जाए और बाकी साल भर में कोई आवश्यकता है तो आपकी आर इस तरह होगी आपके बेटे के नाम से कर दी आपने बेटिया के नाम से कर दी साथ ही इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी आप बेटिया के नाम से जिसे आपकी कोई बेटिया है तो सुकन्या समृद्धि में उसका खाता खुलवा दिया सुकन्या समृद्धि बहुत अच्छी योजना है जिसमें क्या है जिसमें कि आप अपनी बेटी का खाता खुलवाएंगे उसमें सरकार भी उसमें पैसा मिलाती है उसमें है जीरो से लेकर चौदह वर्ष तक की बिटिया है तो उसके खाते उसके नाम से खाता खुलेगा और हर महीने उसमें पाँच सौ रुपये से हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये प्रति माह आप जमा कर सकते हैं और जब तक बिटिया चौदह साल की होती तब तक वो पैसा जमा होता है उसमें सरकार भी एक हिस्सा मिलाती और उस खाते में सामान्य बचत खाते से या सामान्य आर डी खाते से ब्याज दर हमें ज़्यादा मिलती है और वो पैसा बिटिया को जब बिटिया आपकी अठारह साल की होती है तब या इक्कीस साल की होती है तब ये दो ऑप्शन होते हैं तब उसे मिल सकता है या तो जब उसको शिक्षा की ज़रूरत है या जब उसके विवाह की ज़रूरत है तो उस समय आपके पास एक मुस्त पैसा होता है तो एक बहुत ही सुंदर योजना है इसी तरह आप अपने बच्चे के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं आरडीएफडी के रूप में ताकि उनकी शिक्षा की जरूरतों के लिए उसकी उनकी स्कूल की सालाना स्कूल फीस के लिए या त्रे स्कूल फ़ीस के लिए इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इस तरह से जोड़ सकते हैं आपकी दिन-दिन की आवश्यकताएँ भी पूर्ति होगी और जो बड़े लक्ष्य है वित्तीय आप पहले तीन महीने वाले या साल भर वाले या पाँच साल वाले इस तरह से आप अपने वित्तीय लक्ष्य पूरी कर सकते हैं युवराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और किस तरह से बचत करना है वो आपने बैंक के थ्रू कैसे कर सकते हैं कैसे सेविंग अकाउंट एक बार खोलने के बाद उसमें फिर आरडी करके हम अपने बचत को बढ़ा सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सुकन्या योजना जो बच्चियों के लिए है जो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा मैं और आशा करता हूँ आप सभी हमारे लिसनर्स को भी नई नई चीज़ें जो है कैसे बचत हो सकता है कैसे हम लोग अपने जीवन को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं या मजबूत बना सकते हैं ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आशा करता हूँ आज ही से आप बचत योजना शुरू करें आगे बढ़ते हुए आगे आगे आगे आपका एक पसंदीदा गीत है उसके बारे में बताइए मेरा पसंदीदा गीत तो है बहुत सारे पर लेकिन अभी हम मेरा छोटा सा पसंदीदा गीत है हम हम सब परिवार उसको गुनगुनाते रहते हैं कई बार आ, वो है हम होंगे कामयाब मैं उसको दो लाइनें गा के आपको सुनाना चाहूँगा हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ हम चलेंगे साथ सा, हम साथ सा, हम चलेंगे साथ सा, हम साथ सा, एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हमें डर, हमें, डर हमें डर नहीं है आज हमें डर नहीं है आज हमें डर नहीं है आज के दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामी एक दिन इसी तरह मैं साथियों आप सभी से चाहता हूँ मन में विश्वास रखिए आप जिस भी परिस्थिति में विपरीत परिस्थितियों में हैं कैसे भी हैं आप कामयाब होंगे प्रभु पे विश्वास रखिए ईश्वर पे विश्वास रखिए और कड़ी मेहनत करते जाइए और हर व्यक्ति के लिए हर के लिए, किसी के लिए अच्छा करें अच्छा सोचें और अच्छे बने ये शुभकामना। आगे बढ़ते हुए आखिरी में जाते जाते मैं कहूँगा युवराज से रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात और पूरे विश्व के लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैं रेडियो मैडम से आप सबसे अनुरोध करूँगा आप जहाँ भी हैं जहाँ जैसे भी है जिस भी परिस्थिति में है बिल्कुल घबराए नहीं अपना श्रमशीलता के साथ मन को शांत रखते हैं वह ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए अपना काम करते जाइए एम बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते रहिए ताकि आप अपने आप को खुश रखें स्वस्थ रहें और खुशहाल जीवन जी सकें और अपनी बचत भी बना सकें यही शुभकामनाएं आप सबके लिए युराज सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और इसी के साथ मैं भी कहूँगा कि आप सभी जो भी बातें आपको आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में सुने आपने उसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसको अप्लाई करे उसको अपने जीवन में उतारे और खुश रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और युवराज सोनी जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम आ सुनते रहो मुस्करा रहो